चक्रतीर्थ और पीपल तीर्थ की महिमा महासिद्ध अदिति उनकी पत्नी गभस्थनी तथा उनके पुत्र पिपलाद के त्याग की अद्भुत कथा ब्रह्मा जी कहते हैं चक्रतीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है वहां भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था श्री विष्णु ने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है चक्र तीर्थ के बाद पिपल तीर्थ है उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थ नहीं हैं नारद चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं उनके नाम का कारण सुनो दधीच नाम से विख्यात एक मुनि थे वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी उनका नाम गभस्तिनी था वे लोपा मुद्रा की बहन थीं दधीच की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थीं दधीच प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे उनका आश्रम गंगा के तट पर था वे देवता और अतिथियों की सेवा करते अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था एक दिन की बात है दधीचि मुनि के आश्रम पर रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार इंद्र विष्णु यम और अग्नि पधारे वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की लहरें उठ रही थीं मुनिवर दधीचि को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया दधीचि भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने सबका पृथक-पृथक भोजन किया फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए ग्रहस्तोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वारथालाभ करने लगे देवता बोले मुने आप इस पृथ्वी लोक के कल्प अवृक्ष हैं आप जैसा महरष जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी मुनि श्रेष्ठ जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें मुने इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुने हम बड़े-बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीत कर यहां आए हैं इससे हम बहुत सुखी हैं विशेषता आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब को रख देते हैं ब्राह्मण और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है देवताओं की यह बात सुनकर दधीच ने कहा एवमस्तु उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका मुने यह देवताओं का कार्य विरोध करने वाला है अतः इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ जिससे ना इस लोक में सुख है ना परलोक में विप्रवर मेरी बातें ध्यान देकर सुनो यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो यह देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे अतः मनीष सर आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं आपके लिए इस पराये द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं यदि धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है यदि धन देने की शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरे का कार्य साधन करते हैं प्राणनाथ पराये धन को अपने यहां धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है अतः आप यह कार्य न कीजिए अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा भद्र मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हां कह चुका हूं अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रख कर मुनिश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ हो अपने अपने लोक में चले गए देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर हो प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए तब दधीचि ने अपनी पत्नी से कहा देवी देवता यहां से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए पत्नी ने विनय पूर्वक कहा नाथ मैंने तो पहले ही निवेदन किया था अब आप ही जाने और जो उचित हो सो करें दैत्यों में जो बड़े-बड़े वीर तपस्वी और बलवान हैं वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे तब दधीचि ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति विहीन हो गए अतः क्रमशः समय अनुसार नष्ट हो गए तदंतर देवताओं ने आकर दधीचि से कहा मुनिवर हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आप पहुंचा है अतः हमने जो अस्त्र आपके यहां रख दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए दधीचि ने कहा आप लोग बहुत दिन तक उन्हें नहीं लेने आए अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं इसलिए जो उचित हो वह करें यह सुनकर देवताओं ने विनित भाव से कहा मुनीश्वर इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए ब्राह्मण ने कहा सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं अतः उन हड्डियों को ही ले जाओ उस समय प्रिय वचन बोलने वाले दधीच की पत्नी प्राति थे ही उनके पास नहीं थीं देवता उनसे बहुत डरते थे उन्हें न देखकर दधीचि से बोले विप्रवर जो कुछ करना हो शीघ्र करें दधीचि ने अपने दुस्तज्य प्राणों का परित्याग करते हुए कहा देवताओं तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो मुझे इस देह से क्या काम है यूं कहकर दधीचि पद्मासन बांधकर बैठ गए उनकी दृष्टि नसिका के अग्र भाग पर स्थिर हो गई मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी उन्होंने हृदय आकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रमेय परम पद ब्रह्मा के स्वरूप में स्थापित कर दिया इस प्रकार महात्मा दधीचि ने ब्रह्मसायुज्य प्राप्त किया उनका शरीर निस्प्राण हो गया यह देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए विश्वकर्मा ने कहा देवताओं यह ब्राह्मण का शरीर है मैं इसका उपयोग कैसे करूं जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा